Упражнение 3. Произнесите. Т д т д та да тапу তিন топи пила тута мотор отель метр като छोटा छोटी роти बेटे काट कोट पीट आहट लिखावट डाल डाक डोर डूबना डांट रेडियो लेडी मूड कोड ठा ढा ठनी ठग ठीक ठाकुर ठिकाना ठट, ठारह अठावन कठोर बैठो बैठी त्रिपाठी झूठा आठ पाठ ठेठ कमट, झूठ बैठ ढाल ढाई ढक ढांचा ढीला ढेर ढोग ढीठ ढिठाई ढब ढुकना नोटबुक काटकर काटना काटता पीटना पीटता तट, खट, खटखटा बैठना बैठता बैठती पाठशाला कष्ट मिष्ट राष्ट्र राष्ट्रीय राष्ट्रीयता गोष्ठी निष्ठ भ्रष्ट स्टेशन स्टूडियो कट्टार मिट्टी सट्टा सट्टी गठ्ठा पिट्ठू मुट्ठी, इकट्ठे अड्डा लड्डू ठुड्डी हड्डी बुड्ढा बुढ़्ढी